श्री रामकृष्ण भावधारा श्री रामकृष्ण और युवा वर्ग श्री रामकृष्ण एक आदर्श शिष्य श्री रामकृष्ण ने अनेक प्रकार की साधनाएं की थी तथा उनके लिए उन्हें कई गुरुओं की सहायता प्राप्त करनी पड़ी थी श्री केनाराम भट्टाचार्य से वे शक्ति मंत्र में दीक्षित हुए थे भैरवी ब्राह्मण ने तंत्र साधना में उनका मार्गदर्शन किया था तो उनके वेदांत गुरु थे तथा गोविंद राय नामक सूफी से उन्होंने इस्लाम की साधना सीखी थी सभी गुरुओं ने उन्हें उत्तम शिष्य पाया था तंत्र शास्त्र की अत्यंत कठिन भयप्रद एवं अरुचिकर साधनाओं में भी उन्होंने तीन दिनों में सिद्धि प्राप्त कर ली थी वेदांत साधना के समय उन्हें अपने चीर परिचित अत्यंत प्रिय माँ जगदम्बा के रूप को भी ज्ञान खड्ग द्वारा काटना अर्थात विचार द्वारा मिथ्या सिद्ध कर त्यागना पड़ा था इस सफलता का रहस्य था गुरु के आदेश का पूर्ण निष्ठा के साथ अक्षरशः पालन अपने सभी गुरुओं के प्रति उनमें गंभीर श्रद्धा भक्ति का भाव था वे वेदांत साधना के अपने गुरु श्री तोतापुरी का नाम अपने मुंह से उच्चारण करने के बदले न्यांगटा अर्थात नागा कहा करते थे गुरु के नाम का उच्चारण न करना गुरु के प्रति श्रद्धा का द्योतक है श्री रामकृष्ण एक आदर्श गुरु श्री रामकृष्ण का एक और पक्ष युवा वर्ग से संबंधित है और वह है उनका गुरु भाव श्री रामकृष्ण एक आदर्श गुरु थे वे अपने प्रत्येक शिष्य को उसके मानसिक गठन एवं स्वभाव के अनुरूप उपदेश देते थे अगर कोई शिष्य भक्त मार्गी होता तो वे उससे भक्तिपरक पुस्तकें पढ़ने तथा भक्तों के साथ मिलने जुलने को कहते यदि उनका कोई शिष्य विवेक विचार युक्त ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता तो वे उसे उसी दिशा में प्रेरित करते थे वे न तो किसी का भाव नष्ट करते थे और न ही अपने सभी शिष्यों को एक ढांचे में ढालने का केवल एक ही पथ अवलंबन करवाने का प्रयास करते थे अपने शिष्यों के दोषों को दूर करने की उनकी शैली भी मौलिक एवं शिष्य के स्वभाव के अनुरूप होती थी एक उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है एक बार उनके शिष्य निरंजन नौका से उनके पास आ रहे थे रास्ते में कुछ यात्री श्री रामकृष्ण की निंदा करने लगे यह सुनकर निरंजन क्रुद्ध हो गए तथा नौका के दोनों ओर अपने पैर जमा खड़े हो गए और अपने बलिष्ठ शरीर से जोर जोर से नौका हिलाने हिलाते हुए निंदाकर्ताओं से कहने लगे कि यदि वे श्री राम कृष्ण के निंदाबाद को बंद नहीं करेंगे तो वे नौका सहित सभी को डुबो देंगे भयभीत यात्रियों ने उनसे क्षमा मांगी दक्षिणेश्वर पहुँचने पर उन्होंने जब यह वृत्तान्त श्री राम कृष्ण को कहा तो उन्होंने निरंजन की भर्सना करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्रोध बहुत बुरी चीज़ है देखा तुम क्रोध के वश में हो अनेक निर्दोष लोगों को डुबाने वाले थे ठीक यही घटना योगेन के साथ घटी लेकिन योगेन यह सोचकर कि ये यात्री श्री कृष्ण के बारे में नहीं जानते अज्ञानी हैं अतः इनकी बातों को महत्व नहीं देना चाहिए चुप रहे जब श्री रामकृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने योगेन की भर्थना करते हुए विपरीत बात कही कहाँ शास्त्रों में लिखा है कि गुरु निंदा सुनना महापाप है अगर गुरु निंदा हो रही हो तो या तो उसका प्रतिकार करना चाहिए या उस स्थान से चले जाना चाहिए यह स्मरण रहे कि योगेन का शरीर दुर्बल था तथा वे कोमल स्वभाव के थे श्री रामकृष्ण ने इस कोमलता को जो आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकती थी दूर करने के लिए ऐसा उपदेश दिया था इसके विपरीत गरम मिजात बलिष्ठ निरंजन के क्रोध को दूर करने के लिए उन्होंने उसे विपरीत कार्य का उपदेश दिया था श्री रामकृष्ण के छोटे छोटे उपदेशों में गूढ़ अर्थ निहित रहता था इसीलिए वे चाहते थे कि उनके शिष्य उनके उपदेशों का अक्षरश पालन करें एक उदाहरण द्वारा यह बात समझ में आ जाएगी इन्हीं योगेन को एक बार उन्होंने अपने कमरे से एक तिलचट्टा पकड़ कर दिया और बाहर ले जाकर मार डालने को कहा कोमल स्वभाव योगेन ने उसे बाहर ले जाकर बिना मारे छोड़ दिया लौटने पर श्री रामकृष्ण ने पूछा कि उन्होंने कीड़े को मार डाला मारा या नहीं योगेन के यह कहने पर कि उन्होंने उसे बिना मारे छोड़ दिया है श्री रामकृष्ण असंतुष्ट हो कहने लगे कि गुरु की आज्ञा का अक्षरश पालन किया करो अन्यथा कष्ट पाओगे वस्तुतः योगेन को अपने कोमल स्वभाव के कारण अनेक कष्ट झेलने पड़े थे गुरु श्री रामकृष्ण की एक विशेषता यह भी थी कि अपने शिष्यों की परीक्षा ले तो लेते ही थे पर शिष्यों द्वारा भी स्वयं की परीक्षा करवाने में नहीं हिचकते थे यही नहीं जब उनके शिष्य उनकी परीक्षा करते थे तो वे प्रसन्न हो कहते थे साधु की परीक्षा दिन में करो रात में भी करो और तब उसे स्वीकार करो उनके शिष्यों में स्वामी विवेकानंद ने उनकी सबसे अधिक परीक्षा ली थी श्री रामकृष्ण कहते थे कि पैसा छूने से उन्हें तीव्र वेदना होती है कथन की सत्यता जानने के लिए स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण को बिना बताए उनके आसन के नीचे एक रुपया छिपा दिया था जो ही श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आकर आसन पर बैठे यो ही वे वेदना से कराह उठे श्री रामकृष्ण अपवित्र लोगों का छुआ अन्न या जल ग्रहण नहीं कर सकते थे एक दिन एक तिलकधारी व्यक्ति ने उन्हें गिलास में पानी पीने को दिया लेकिन वे पी नहीं सके स्वामी विवेकानंद वहीं खड़े थे उनके द्वारा बाद में पता लगाने पर मालूम हुआ कि वह तिलकधारी व्यक्ति दुष्चरित्र था उपसंहार आज का युवा वर्ग का शिकायत कर ता है कि उनके मार्गदर्शन के लिए श्री रामकृष्ण जैसे आदर्श गुरु आज दुर्लभ हैं यह सत्य होते हुए भी युवा वर्ग अपने स्वयं के प्रति तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता अगर उनमें उसमें आदर्श शिष्य एवं एक आदर्श युवक बनने की आंतरिक इच्छा एवं लगन हो तथा यदि वह श्रेष्ठ मानव बनने के लिए कठोर प्रयत्न करे तो उसे श्रेष्ठ गुरु प्राप्त अवश्य होगा प्रकृति में आवश्यकता और उसकी पूर्ति का एक अटूट विधान है जो सच्ची आवश्यकता की निश्चित पूर्ति करता है अतः युवा वर्ग का पहला कर्तव्य है कि वह श्री कृष्ण के जीवन में अभिव्यक्त आदर्श युवक के सद्गुणों को अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करे आज का युवक कल का प्रौढ़ और वृद्ध होगा आज का अनुयायी कल का नेता होगा आज का शिष्य कल का गुरु होगा क्या युवा वर्ग का यह कर्तव्य नहीं है कि वह अपने चरित्र का इस सुचारू रूप से गठन करे कि वह आदर्श गुरु बन सके तथा आने वाली पीढ़ी यह शिकायत न कर सके कि उसे आदर्श गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है